हम प्यार प्यारे हमसे कुछ न बोलिए हम राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए हम रा प्यार के हमसे कुछ न बोलिए जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए हम उसी के होलिए जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए दर्द भी हमें कबूल चैन भी हमें कबूल दर्द भी हमें कबूल चैन भी हमें कबूल हमने हर तरह के फूल हार में पिरो हमने हर तरह के फूल हार में पिरो जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए हम हम के के जो भी प्यार से मिला हम के हो हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब आज की बात शुरू करते हैं मगर अब क्या हो रहा था कि आज की बात शुरू करने से पहले हम ढूंढ रहे थे वो संगीत जो हम आपको सुनवाएं मगर साहब वो संगीत सुनवाने से पहले हमने सोचा कि पहले आपको ये तो बता दें कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने कौन से गाने की धुन आपको सुनवाई थी क्योंकि इस बार मुझ मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं आया किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो साहब मैं सोचता हूँ मुझे लगता है कि यह तो मैंने ये गाना थोड़ा रिलेटिवली नया था इसलिए इसकी बात नहीं की या शायद हमने सिफारिश नहीं की थी चांदारश जो करता हमारी ला ला ला ला ला ला फना फिल्म का गाना है हाँ साहब ये फना फिल्म का गाना था और हमें तो चूंकि ये गाना बेहद पसंद था तो हमने मतलब ऐसा सोचा कि शायद सबको ये गाना पसंद होगा और ये गाना हमने बहुत बार सुना था और हमें लगा कि ये गाना पॉपुलर भी होगा मगर खैर चलिए शायद आप लोगों ने सुना तो होगा मगर जवाब नहीं दिया तो इसलिए इस हफ्ते हम खबर से खोद के गाना लाए हैं सचमुच में से देखिए आपको हम एक हिंट दे रहे हैं कि जिन्होंने ये गाना गाया है ना नहीं नहीं गायक नहीं मतलब फिल्म में जिन्होंने ये गाना गाया है वो कब्र में जा चुके हैं अभी हाल ही में गए हैं मतलब बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है वो हम लोगों के बहुत ही अजीज और मैं तो ये कहूँगा अरे नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। और, और मैं हिंट, मैं हिंट नहीं दे रहा आप तो कह रहा हूँ आप चीज नहीं करिए अरे भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँगे भाई अरे भैया बात तो पूरी हो जाने दीजिए टोका टोकी देखिये साहब टोका टोकी की बात पिछले हफ्ते हो चुकी है इसलिए इस हफ्ते हम टोका टोकी की बात नहीं करेंगे बस सिर्फ ये कहेंगे कि जो साहब ये गाना गा रहे हैं ना वो पियानो पे उंगलियां नचा रहे हैं अच्छा चलिए साहब बस अब कुछ नहीं कहेंगे आप गाना पहचानिए ठीक है तो चलिए साहब अब हम लोग गाने की म्यूजिक आपको सुनवा देते हैं ये रही संगी ठीक है तो अब आप गाना पहचानिए पूरी बात सुनते याद दिला दे की कुकिंग क्लास में क्या हुआ हाँ? अरे हम कुछ बता रहे थे बच्चों को कि कुछ भर के बनाना ऐसे गुझिया के जैसा बनाना दिखा रहे थे गुजिया बच्चे नहीं समझे लेकिन तुरंत एक बच्चा बोला मोमोज हम तो हैरान रह गए हमने कहा हे भगवान हमारी प्यारी गुजिया मोमोज में कब परिवर्तित हो गई और जब वो कटलेट के पोटैटो कटलेट के ऊपर कुछ फिलिंग जो मतलब कुछ सामान बिछा के और उसको बेक करने का हुआ बोले बर्गर हमने कहा हाय राम ये आलू की अपनी टिक्की जो थी वो तो बर्बाद हो गई बर्गर हो गई ये क्या हो गया शुमान जी देखिए साहब कहा जाता है कि पीढ़ियां अठारह वर्ष की होती है हा साहब हर अठारहवें वर्ष में हाँ। एक नई पीढ़ी एक नई जनरेशन तैयार हो जाती हाँ, है।, बात तो सही है तो अब साहब सवाल यह है कि हम लोग कितनी जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं हाँ। तो शायद अब के नए नई ये जो आ रही हैं, इन्होंने गुजिया का और दही बड़े का इन सब चीजों का नाम ही सुना होगा कम सुना होगा शायद। मतलब इनको इसका शौक भी ना जैसे हमसे अगर कोई आदमी कहे किसी ऐसी डिश के बारे में जो कि शायद 1920 में बनती हो तो हम भी शायद उसको ना पहचान हाँ, सही बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि उसके बारे में शिकायत क्यों नहीं शिकायत नहीं शिकायत हम, नहीं, हम हैरान हुए है। हैरान हाँ। उसके बारे में हैरान क्यों ना उसको समझ लिया क्यों ना उसको ही हम स्वीकार कर लें और जब हम उनसे बात करें तो हम उनको मोमो का रेफरेंस देते हुए गुजिया के बारे में बताएं बताए इसका मतलब उन्हें गुजिया खिलानी पड़ेगी हाँ शायद ऐसा करना पड़ेगा बच्चे समझेंगे चलिए साहब तो इस हफ्ते की बात शुरू कर सकते हैं या अभी भी आपको कुछ कहना है देखिए यार हमारी तो टोक देने की आदत है और हमने सोचा हम भूल जाएं ये बात बताने को रह जाए शेयर करने को रह जाए पहले ही बोल देते हैं बातों की ही बात है ना और हम लोगों ने ये कहा है न की भाई बात करते रहिए अरे यार बात करने में अगर बहस होती है झगड़ा होता है तो उसमें भी क्या बुरी बात है हाँ लोग कहते हैं झगड़ा होता है तो इसका मतलब प्यार प्यार बात बात तो होती है। होती है ना। बात होती है प्यार है तो आज हम एक ऐसा के हैं, प्यार भी है, है। ना अब साहब ये बात है क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में एक छोटा सा हेडिंग देखा उस हेडिंग का नाम था पिन प्रिक टू दब साहब ये पिन हार्ट का मतलब क्या हुआ जो मैंने समझा मैं उसके हिसाब से आपसे बात करता हूं देखिए साहब हम सब लोगों को दिल में चोट तो कभी ना कभी लगती ही है और जब ये दिल में चोट लगती है ना अब सवाल ये है कि क्या हर चोट ऐसी होती है कि उस चोट पर जाकर कुएं में कूद जाया जाए नहीं मिलेगा आपको ऐसी चोट तो होती नहीं नहीं, नहीं। अब हर चोट तो ऐसी नहीं होती तो क्या दिल की चोटें भी क्लासीफाई की जा सकती हैं यानी कि ये बड़ी चोट ये छोटी चोट तो साहब चोट का जिक्र है इसमें सवाल ये है कि दिल में एक सुई तो चुभ गई मगर उस चुभी हुई सुई को निकालना है या नहीं निकालना है देखिए सवाल यह है कि जब सुई चुभती है ना तो बड़ा दर्द होता है मगर थोड़ी देर के बाद क्या वो दर्द वैसा ही बरकरार रहता है या वो दर्द चला भी भी भी जाता है कम हो जाता है, तो तो तो जाता है आपने कहा कम हो जाता है मैं कहने जा रहा था उस दर्द की आदत हो जाती है ये भी बात सही अच्छा साहब देखिए इसमें एग्जाम्पल किसी ने दिया है कनोला कनोला जानते हैं ना वो जिससे जब वो कोई क्या बोलते हैं वो सेलाइन चढ़ाते हैं या ब्लड चढ़ाते हैं आईवी का कुछ आईवी का एक इक्विपमेंट हाँ। है यानी कि जब इंट्राविन कोई चीज देनी होती है तो एक सुई परमानेंटली हाथ में लगा दी जाती है मतलब तो थोड़े समय के लिए, आ, जब वही जब तक है। जरूरत है उसको हाथ में लगा दिया जाता है यानी ताकि हर बार सुई न घुसानी पड़े ये भी वही है जिक्र कि हर बार घुसाने में दर्द होगा और एक बार लगी रहेगी तो थोड़ी देर के बाद यानी थोड़ी देर तो उलझन होती है डेफिनेटली दर्द भी होता है और अजीब भी लगता है कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है मगर थोड़ी देर के बाद आप उसके आधी हो जाते और कभी कभी तो सच बताएं आपसे भूल भी जाते हैं मुझे पता नहीं कितने लोगों को इसका अनुभव होगा मगर हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर एक व्यक्ति यानी हमारी उम्र के आसपास के जो लोग होंगे ना उनको तो सबको इसका कभी ना कभी अनुभव हो चुका होगा ऐसा मुझे लगता है न, मगर खैर चलिए सब तो अब दूसरी बात आती है कि ये जो पिनप्रिक है इसको हम क्यों लगाए रहते हैं देखिए कभी कभी तो ये लगता है कि अगर ये सुई हमने अपने दिल से निकाल दी तो कहीं ऐसा ना खुण हो कि खूनो खून हो जाए यानी लहू लुहान हो जाए और सुई के रास्ते खून बहता ही रहे देखिए ये खून जो है ना ये सच बात यह है कि ये दिल असली खून नहीं है मगर ये जख्म है और कभी लगता है कि ये जख्म अगर हम सुई निकाल देंगे तो भर जाएगा कभी-कभी तो वो वो दर्द जो होता है है अच्छा लगने लगता है। और हम उस नहीं तो साहब हद से नहीं गुजरा बन्या? मगर जब वो दर्द रहता है तो हम उसको पालते हैं अब साहब इसके थोड़े से आगे चलते हैं देखिए ये प्रिक होती क्या है मेरे हिसाब से मैं आपको बिल्कुल सच बात बताऊं मैंने अपने नजरिए से इसको सोचा यह पिन प्रिक होती है जब आपको किसी छोटी सी बात पे एक बड़ी सी चोट लगती है हे? जैसे कि आप जा रहे हैं कोई पुराने दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई अजीज आपके आपको अनदेखा करके निकल जाए यानी कि आप उनके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाए देखिए दफ्तरों में ऐसा अक्सर होता है मैं यहां पर अपना उदाहरण नहीं ले रहा हूं मगर मैं ये बता रहा हूं कि दफ्तरों में अक्सर वो लोग जो हमसे आगे बढ़ जाते हैं ना वक्त की दौड़ में वो अक्सर जब हमको देखते हैं तो साहब हम उनके लिए ट्रांसपेरेंट हो चुके होते हैं क्यों क्योंकि हम वो हम, हम उनको नजर नहीं आते हम तो यही समझना चाहते हैं कि हम उनको नजर नहीं आते क्योंकि अगर नजर आते तो वो जरूर हमसे आंखें वजह के पीछे नहीं जा रहा हूं मगर मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा होता है तो जब ऐसा होता है ना तो साहब एक दिल में छोट से पहुंचती है और यह चोट छोटी सी चोट है मतलब छोटी सी बात हुई जिससे आपको ये चोट लगी आप आहत हो गए और बस आप आहत हो गए यानी हत नहीं हुए पूरी तरीके से आहत हो गए अब साहब सवाल यह उठता है कि जब ये छोटी सी चोट लगी तो अब आप इस चोट को पालना चाहेंगे यानी ये तो पिन प्रिक है ना हार्ट में ये कोई दिल तोड़ा थोड़े अरे कोई हमारी चाहने वाली भाग थोड़ी गई उन्होंने हमको छोड़ के कहीं और थोड़ी चली गई मगर जब वो चली जाती है वो भी साहब थोड़ी समय के बाद कोई नहीं आ जाती है <laughs> चलो अच्छा है आपके खुश रहने के लिए दोस्त, दे दे, दोस्त पहचानने से इनकार कर दे ये तो एक मामूली सी बात है अरे भैया आज दोस्त मतलब कोई आपका, आपका सही नहीं होगा जो आपको हाँ बिल्कुल सही बात है ये बात बिल्कुल सही हुई अब सवाल ये उठता है कि एक बात तो ये हो सकती है कि भाई आपने इसको इग्नोर कर दिया छोड़ो यार नहीं पहचाना तो नहीं पहचाना या अब आप उसको अपने मन में रख सकते पाल सकते एक पालतू कुत्ते की तरह आप उसको अपने करीब रखिए पालतू कुत्ते और तो प्यारा होता है भाई हाँ क्यों रखिए कि जब वक्त आए तो इस कुत्ते को हुका कीजिए ताकि वो सामने वाले पे चढ़ दौड़े यानी कि आपको ये जो पिन हुई थी जो चोट लगी थी इसका बदला आप ले सके आप भी कभी जब उसका वक्त खराब हो आप भी उसको पहचानने से इनकार कर, कर दीजिए तो आप उस आदमी को हाँ, हाँ, अरे? अरे भाई टिट फॉर टैट जैसे को तैसा ये सब बातें अपनी जगह पर वक्त हिसाब से बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से अब ठीक है आपके नजरिए में नो है मेरे नजरिए में यस है तो चलिए एक तरीका तो यह हो सकता है दूसरा तरीका जैसे आमतौर पे होता है आप भूल गए तीसरी बात क्या हो सकती है हुँ. उसी वक्त हुँ. जब वो सुई गड़े हुँ. उसको निकाल दीजिए और मौका दीजिए कि वो जगह भर जाए मगर इसमें लहु लुहान होने का खतरा तब होता है जब आप अपनी नजरों में खुद गिर जाते यानी कि एक कहावत है मुझे पता नहीं किसी अंग्रेज नहीं कही होगी यार तभी तो अंग्रेजी में कहावत है उसमें कहा गया है कि देर इज नोबडी एल्स हु कैन मेक यू फील स्मॉल अदर देन योर तो ये अंग्रेजी की कहावत है तो जरूर किसी अंग्रेज नहीं कही होगी साहब हिंदी में अगर इसको तर्जमा किया जाए या इसका ट्रांसलेशन किया जाए हुँ. तो शायद ऐसा होगा कि आपके सिवा कोई और आपको, आपको आपकी नजरों में नीचे नहीं कर सकता यानी उनकी नजरों में तो आप नीचे हो सकते हैं मगर अपनी नजरों में नीचे मत होइए उनकी नजरों में तो वो देख रहे हैं ना बराबर हाँ, तो आपकी, आप तो आपकी अंतरात्मा आपको जितना अच्छा जानती और पहचानती है और जितनी अच्छी आपको राय और सलाह देती आपकी अंतर आपकी दोस्त है अगर आप मानना चाहिए यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर आपने उसका एक सोल्यूशन भी दे दिया सोल्यूशन क्या है कि भैया अगर जो चाहो तो वो जो सुई धंसी हुई है ना उस धंसी हुई सुई को निकाल के थोड़ा मलहम वलहम लगा दो और चलो आगे यानी कि मूव ऑन तो साहब ये जो मूव ऑन है ना ये कोई दूसरा हमसे नहीं कह सकता यानी कि आपके कहने से मैं मूव ऑन नहीं करूंगा मगर मैं अपने कहने से move on कर सकता यानी कि करना करना या नहीं नहीं भी मेरे अपने हाथ में है। है। इसमें किसी दूसरे का कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। तो ये तो एक बात हुई के बारे, में। के बारे में एक और मुद्दा है जो मैं आपके साथ उठाना चाहता हूं मैंने आपसे कहा था ना कि कभी कभी बड़े बड़े घावों को भी आप अगर पिन समझ ले तो उसका असर अपने आप कम हो जाता है जैसे मसलन मैंने शुरू में कहा ना कि मान लीजिए आपकी वो छोड़कर चली गई तो साहब वक्ती तौर अरे मतलब आपके वो मतलब जो आपके लिए वो होंगे वो मेरे लिए वो होंगी तो अगर वो वक्ती तौर पर छोड़कर चली भी गई या चले गए तो अब सवाल यह उठता है कि वो तो घाव बहुत बड़ा लगता है तो भैया ये बड़ा घाव बड़ा है या नहीं है इसको कौन डिसाइड करेगा आप स्वयं बराबर तो आप भी उसको पिन प्रिक जैसे मसलन आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एक बार एक हमारे अधिकारी थे उन, हम ये समझते थे कि हम उनके काफी करीब हैं तो हम मतलब उस कि उस वक्त काफी कहें नौजवान भी थे। और चलिए नादान सही जब हम मिले थे पिया? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये वो वाली नादानी नहीं थी साहब हाँ। बैंक में काम करते वक्त उस वक्त हम उतने अधिक लोगों से नहीं मिले थे हाँ। तो वहां पर बड़े अफसर के साथ में हमारा थोड़ा रब्त जब्त बढ़ गया यू कहें नहीं हम चमचे नहीं थे साहब मगर उनसे हमको लगता था कि उनकी हम पर कृपा दृष्टि है तो साहब किसी मीटिंग में बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ कहा और हमने उसका एक लाइट मूड में जवाब दे दिया उन्होंने मुझसे जो शब्द इस्तेमाल किए वो मैं आपको बता सकता हूं मतलब मुझे शब्द तो नहीं याद है क्योंकि बात काफी पुरानी हो गई रफ़ली मेरे को लगता है चालीस पैंतालीस साल पहले की बात है उन्होंने मुझसे ये कहा कि मिस्टर रवि डोंट फोर्स मी टू बी रूड विथ यू तो उनका इतना कहना ही काफी रूट था मेरे हिसाब से और अब सच बात पूछिए तो ऐसे शब्द उन्होंने तो अपनी तरफ से एक अच्छी बात कही मुझे आज ऐसा लगता है कि भाई आप ऐसा कुछ मत कहिए कि मुझे आपके साथ कठोर शब्दों में बात करनी पड़े तो यानी एक तरह से वार्निंग ही दिया उन्होंने और मीटिंग भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी पांच-छह लोग बैठे हुए थे तो मुझे उतना आहत होने की आवश्यकता भी नहीं थी परंतु आप सच मानिए मेरे लिए यह एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बात मेरे से और बड़ी बात थी। हाँ, आपने भी समझा उसको कि कि बहुत बड़ी बात थी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी सी बात थी ना अगर ये बहुत बड़ी बात समझ के मैंने ले ली तो उसका मुझ पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि मैंने उसके बाद से उनके साथ में संपर्क ही कम कर दिया और कुछ समय के बाद हम लोग अलग अलग दफ्तरों में पहुंच गए उसके बाद से मैं केवल उनके जब उनका मतलब ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह हुई तो मैं एक बार उनको देखने के लिए अवश्य गया परंतु उससे अधिक मैंने उनसे संपर्क नहीं रखा तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया क्यों क्योंकि मैंने उस पिन प्रिक को एक बड़ा घाव समझ लिया। उन्होंने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया कि उस चीज को बराबर करें। नहीं नहीं नहीं नहीं। उन्होंने तो अपने वो देखिये अब किया था ना? उन्होंने कोई नहीं उन्होंने नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक है तो साहब अब सवाल ये उठता है कि उस समय की उस घटना ऐसी कुछ ना कुछ घटना परिवारों, परिवारों में आ, भी ऐसा होता अगर तो आपकी बातचीत हो रही मगर आपको छोड़ दिया गया आपसे पूछा भी नहीं आपकी और देखा भी नहीं एज इफ यूट हाँ अभी हाल फिलहाल में भी ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जहा पर मैं अपने परिवार के बीच में ही ट्रांसपेरेंट हो गया था तो, और तो, मतलब उस पर उसमें वहां पर इत्तेफाक यह था कि अब मैं चूंकि काफी मतलब उम्र दराज हो चुका हूँ तो अब मेरे लिए इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं है परंतु पहले की बात होती तो शायद मैं बहुत आहत हो जाता हो आ, हो गए गए। हैं। तो तो देखिए वही बात बात है कि यही बात, अगर मुझसे बाद में किसी किसी जीवन के किसी स्टेज पर कही गई होती, तो शायद मैं इसको उतने हल्के में लेता तो यहाँ पर मुद्दा सिर्फ ये है कि इस तरह की घटनाएं होने पर उसका ग्रेविटी डिसाइड करना भी हमारे हाथ में है Maybe, फर्स्ट फॉर मी और वन ऑफ दीम पे ही रहेंगे नहीं नहीं तो साहब मैं इसमें ये बात भी एक करना चाहता था अच्छा अब एक और मुद्दा है इस पिनप्रिक के ही बारे में जिसमें हम ये कहते हैं कि हम उसको पालते रहना चाहते हैं ये है। अब साहब नहीं मैं गड़बड़ आपको बता रहा हूँ ये पालते रहना एक तो वो मेरा कुत्ते को देने वाली बात थी <laughs> नहीं मेरा पालते रहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये जो घटनाएं होती है न, ये हमको एक शिक्षा भी दे जाती है हाँ। तो साहब हमको इन्हें पालना इसलिए पड़ता है कि आगे से हम सावधान रहें जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि उस एक घटना के बाद जो इसका मैंने अभी जिक्र किया मैंने कभी भी ज़िंदगी, मतलब उसके बाद भी मैंने बैंक में लगभग मेंच्चीस साल नौकरी किया मगर उस पच्चीस साल की नौकरी में मैंने एक बार भी ऐसी लिबर्टी उठाने का प्रयास नहीं किया जबकि मौके थे बहुत से मौके ऐसे आए मगर मैंने प्रयास नहीं किया क्योंकि एक तो ये कि वो सुई जो गड़ी थी वो सुई को मैंने निकाला नहीं इस डर से कि शायद मैं लहू लुहान हो जाऊंगा और मेरा ये जो भावनाएं हैं ये व्यक्त तो हो जाएंगी इसलिए नहीं किया दूसरा इसलिए कि मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी शिक्षा है जिसका कि मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए तो साहब फ़ायदा उठाया हाँ उसका नुकसान एक हुआ उसका नुकसान यह हुआ कि फिर मैं किसी भी उच्चाधिकारी से चाहे वो जितने भी उन्होंने प्रयास किए हों, मैं कभी भी फ्री नहीं हो सका यानी कि उच्चाधिकारी से मेरा मतलब बैंक के अधिकारी से नहीं है पर्सन ऑफ अथॉरिटी यानी कि पर्सन ऑफ अथॉरिटी जो भी रहा मैं कभी भी उसके साथ में ये जिसे बोलते हैं ना कि लिबर्टी लेना या फ्री होना वो नहीं कर सका तो, तो शायद तो एक अच्छी बात भी थी और शायद एक बुरी एक लेसन हो हो गया ना लाइफ लेसन ऐसी तो साहब आज की बात हमारी वो पिन प्रक टू शुरू हुई थी तो हम उसको यहाँ पर खत्म इस बात खत्म, पे करना चाहते खत्म हैं खत्म आप इस बात पे कीजिए कि सबको दशहरे की मुबारक दुर्घटना हाँ, हाँ, हाँ, हो हाँ, हाँ, ओके, ओके, तो ओके, उसको हाँ, कहिए कि भाई हो गया ठीक है साहब तो आपको ये जो अगला हफ्ता आएगा इसमें हमारा विजयदशमी दुर्गा पूजा दशहरा ये सब त्योहार पड़ेंगे तो साहब उसके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए ईश्वर करे कि सभी तरह के सुख सुविधा सफलता आपको मिले तो चलते हैं साहब अब आज का यहीं पर कार्यक्रम समाप्त करते हैं अगले हाँ। हफ्ते फिर कुछ, कुछ ऐसी कुछ ही, कुछ ही बात, बात लेकर कराई जाएगी यार, इस बार तो तुमने लोगों को उदास कर दिया नहीं उदास नहीं साहब मगर चूंकि मैंने वो पिनप्रिक द हार्ट अभी पढ़ा हाल फिलहाल में तो मैंने सोचा कि आज दोस्तों से बात करते समय उस छोटी सी बात की बात भी कर ही ली जाए। हमको लगता है की अब अखबार वगैरह पढ़ना शुरू करना पड़ेगा सो देट ऐसा कुछ आर्टिकल आए तो छिपा दे काट के वो पन्ना पन्ने का हिस्सा हटा दे जैसा की यस बॉस वगैरह में अक्सर दिखाई देता है ठीक है साहब चलिए तो फिर फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं हाँ। आपने अपना समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। नमस्कार नमस्कार धूप थी नसीब में धूप लिया है दम धूप धूप थी नसीब में तो में लिया है दम चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए चांदनी से मिला हम उसी के होलिए हम उसी के होलिए जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिये दिल पे आसरा किए हम तो बस यू ही जिए दिल पे आसरा किए हम तो बस यू ही जिए एक कदम पे हंस लिए एक कदम पे रो लिए